शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मरण में स्वामी ज्ञानदानंद एक दिन संध्या समय दिया सलाई न मिलने के कारण मैं मठ में बाहर थोड़ी दूर पर स्टीमर घाट की पास वाली दुकान से दिया सिलाई खरीदने गया इतने में ही वह मुझे खोज रहे थे लौटकर आते ही बोले ऐसे समय तुम किससे कर कह कर, कह कर कहाँ गए थे केवल पंद्रह मिनट ही हुए मैं उस काम से बाहर गया था यह सुनने पर भी उन्होंने कहा मठ के फाटक के बाहर जाने के लिए आज्ञा लेकर तब जाना पक्षी की माँ जिस प्रकार अपने पंखों के नीचे बच्चों को ध्यानपूर्वक ढक कर रखती है उसी प्रकार वह भी हम सब लोगों की आपत्ति विपत्तियों से रक्षा करते थे मठवासियों के ऊपर उनकी बहुत ही सावधानी की दृष्टि थी उन दिनों किसी को बाहर जाने के लिए अध्यक्ष की आज्ञा लेनी पड़ती थी वह अंतर्दृष्टा पुरुष थे एक नज़र से ही वह मनुष्य के भूत भविष्यत वर्तमान का सब कुछ जान ले जाते थे हम लोगों ने अनेक घटनाओं में इसे देखा और इसका अनुभव किया है एक बार डॉक्टर हेम और मुख्तार बीरेन बाबू दिनाजपुर के दीक्ष से दीक्षा लेने के लिए मठ में आए प्रार्थना करते ही हेम बाबू की दीक्षा हो गई महापुरुष महाराज के पास बीरेन्द्र बाबू के जाते ही उन्होंने कहा तुम्हारी दीक्षा यहाँ नहीं अन्यत्र होगी बीरेन्द्र बाबू लौट गए कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से उन्हें महापुरुष महाराज के पास भेजा उस बार भी उन्होंने कहा नहीं जी तुम्हारा घर अलग है तुम्हारी दीक्षा अन्य स्थान में होगी बाद में बीरेन्द्र बाबू संत दास बाबा जी से दीक्षा लेकर परितृप्त हुए और मुझसे कहा देखिए ये लोग अंतर्यामी हैं मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी मुझे दीक्षा नहीं दी कौन किसके गुरु होंगे ये लोग पहले से ही जान जाते हैं किसी दिन तीसरे पर महाराज के मंदिर में मैं प्रणाम करने गया दूर से साधुओं का हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ी पास जाने पर पता लगा ये एक युवक संभवतः उन्माद युक्त दोपहर को मठ में आकर श्री श्री के मंदिर के दरवाजे पर खड़िया से लिख गया है रावण की मां निकसा यह बात सुनते ही महापुरुष महाराज असमय में मां के मंदिर में आ पहुँचे और हमें धमकाने लगे तुम लोग मठ में रहकर क्या करते हो मठ के सब ओर दृष्टि रखनी चाहिए मां के मंदिर में आकर कोई उसे कलुषित या गंदा न करें माँ साक्षात भगवती है यहाँ वह सदा विराजमान है बेटा सावधान रहना उनकी सेवा में त्रुटि न हो उनके बात से मैंने समझा कि हमारी अवहेलना से ही इतना बड़ा अनुचित कार्य हो गया है भवानीपुर गदाधर आश्रम में अन्नपूर्णा पूजा हो रही है उस उपलक्ष में महापुरुष महाराज वहाँ कुछ दिनों के लिए गए हैं ललित महाराज मठ में आकर हम सबको पूजा देखने के लिए निमंत्रण दे गए हैं उस समय मैं मठ में श्री श्री ठाकुर की पूजा का आयोजन करता था मठ में पूजा का आयोजन करके अन्नपूर्णा पूजा देखने के लिए मैं गदाधर आश्रम ग्यारह बजे पहुंचा। महापुरुष महाराज मुझे देखते ही चौंक कर बोले अरे मठ की ठाकुर सेवा छोड़कर तुम यहाँ कैसे आए आओ जाओ अभी मठ लौट जाओ पूजा देखना तो हो गया अब जल्दी मठ लौट जाओ ललित महाराज ने मध्यस्थ होकर मुझे दोपहर का अन्न प्रसाद खिलाकर शीघ्र मठ में भेज दिया श्री ठाकुर की सेवा पूजा को वह बहुत ही महत्व देते थे राजा महाराज मंदिर की प्रतिष्ठा का उत्सव है दिन भर मठ आनंदपूर्ण है साधु ब्रह्मचारी सभी कार्य में लगे हुए हैं अनेक पूजा पाठ होम याग भजन कीर्तन हुए अनेक मनुष्यों ने प्रसाद पाया दिन भर के परिश्रम से मैं संध्या के आरती के अनंतर मठ में आम्र पेड़ के नीचे की ओर बरामदे में बेंच पर लेट गया शरीर बहुत ही क्लांत और अवसन्न था ठीक उसी समय रसोई घर की ओर से महापुरुष महाराज ने मेरे पास आकर मुझे पड़ा हुआ देखकर खूब धमकाया और कहा ऐ वहाँ राम नाम हो रहा है और तुम यहाँ लेटे हो राम नाम से भूत भागे गाना दिन भर के परिश्रम से मैं बहुत थका हुआ था कहने पर भी उन्होंने नहीं माना और कहा जा बेटा पहले राम नाम भजन सुन जाकर ऐसे पुण्य दिन में सब और ही उनकी प्रखर दृष्टि थी प्रतिदिन रात को भोग का घंटा बच जाने पर अतिथि कक्ष में साधु लोग भजन करते हैं महापुरुष जी को अपने कमरे से वह सुनाई पड़ता है वह बहुत उत्सुकता से सुनते हैं एक दिन संगत का ताल ठीक नहीं हो रहा था सुनकर वह बहुत बेचैन हो गए और बोले आह बहुत बेताल हो रहा है बाजे का ताल कट रहा है मुझसे कहा चलो मैं जाऊंगा नीचे उतर आए और बजाने वाले से बाया तबला लेकर उन्होंने स्वयं ही संगत शुरू कर दी और बाद में गाना भी गाया महाराज जी के आने के बाद उस दिन भजन बहुत उत्तम हुआ सभी का मन बहुत एकाग्र और भजन के भाव में मानो ध्यान मग्न हो गया था सब लोग स्थिर हो गए थे सन 1902 या 1903 की घटना है सुना है कि एक बार काशी अद्वैत आश्रम के ठाकुर मंदिर से श्री श्री ठाकुर की अस्थि की डिब्या चुराई गई श्री महापुरुष जी ने अभी अभी अद्वित आश्रम की स्थापना की थी एक छोटे कमरे में वेदी के ऊपर श्री श्री ठाकुर का तथा स्वामी जी का चित्र बिठाकर वह स्वयं ही पूजा करते थे जर्मन सिल्वर की एक छोटी सी डिब्बी में श्री श्री ठाकुर का थोड़ा सा अस्थिभस्म था उसकी भी वह रोज पूजा करते थे एक रात को ठाकुर के घर में चोर घुसा ठाकुर के कपड़े लत्ते एक छोटे से टीन के बक्स में थे उस बक्स को और उस अस्थि की डिब्या को चांदी समझकर वह उठा ले गया दूसरे दिन प्रातः काल पुलिस में खबर दी गई पुलिस ने आकर बहुत खोज की फलतः वर्तमान अद्वित आश्रम के पश्चिम ओर नीबू के बाग में वह टीन का बक्स टूटी अवस्था में मिला और अस्थि की डिब्या भी खुली हुई वहाँ पड़ी थी किंतु ठाकुर का अस्थि भस्म नहीं मिला कहीं गिर गया होगा उस घटना से महापुरुष ने कहा था ठाकुर की अस्थि जब उस जमीन में पड़ी है तो वह जमीन ठाकुर की ही होगी उस समय शिवाश्रम शहर के रामापुरा मोहल्ले के एक किराए के मकान में था उस घटना के बहुत दिनों बाद मिशन ने नीबू बाग सहित उस जमीन को खरीद लिया और क्रमशः वहां सेवा श्रम के अस्पताल आदि बन गए इस प्रकार सेवा सेवाश्रम किराए के मकान से अद्वैत आश्रम के पास वाली उस जमीन में स्थानांतरित हुआ आजकल काशी का सेवा सेवाश्रम एक बड़े सेवा केंद्र में परिणित हुआ है वहां स्वामी जी के आदर्श के अनुसार नर नारायण सेवा कार्य परिचालित होते हुए वह स्थान अब महान तीर्थ बन गया है महापुरुष जी ने जो भविष्यवाणी की थी वह भी सफल हुई है वह स्थान अब श्री श्री ठाकुर का ही हुआ है ठाकुर अनेक मनुष्यों के कल्याण के लिए वहाँ विराज रहे हैं उस समय मैं बेलूर मठ में श्री मंदिर की पूजा करता था एक दिन ठाकुर का प्रसाद फल मिठाई आदि महापुरुष महाराज को देते ही वह उसे देखकर तथा हाथ में लेकर बोल उठे ठाकुर की यह कैसी सेवा करते हो जी केले और नारंगी में बहुत से रेशे रह गए हैं अच्छी तरह देखकर देना भूल न हो श्री श्री ठाकुर तो यहाँ जीवित विराजमान है बहुत सावधानी से पूजा करना वह पूजा ग्रहण करते हैं उसे मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ वह ठाकुर का प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके सब मुंह में डालते और कहते मैं लोभ से नहीं खाता ठाकुर का भोग राग ठीक से होता या नहीं वही देखता हूं इस कारण भोग का हर प्रकार का प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके उन्हें देना पड़ता है वह उसका थोड़ा अंश मुख में डालकर ही उसे परखते थे एक दिन ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी पड़ रही थी मैं उनके पास गया उन्होंने मुझसे पूछा बहुत गर्मी है श्री श्री ठाकुर के हवा करते हो या नहीं मैं जी महाराज पंखा झलता हूँ महापुरुष जी कितने समय तक झलते हो मैं चार पाँच मिनट महापुरुष जी नहीं अधिक समय तक ध्यान से पंखा झलना ठाकुर का शरीर दापते हो मैं नहीं तो महापुरुष महाराज हाथ पैर दबाने का ढंग दिखाकर बोले मन ही मन इस ढंग से ठाकुर का अंग दबाना चरण सेवा करना इतना कहकर वह अपना शरीर दबा दबा कर दिखाने लगे अमेरिका से महापुरुष जी के लिए एक अच्छा कंबल आया है मुझे बुलाकर उन्होंने पूछा अजय ठाकुर को कम्बल है मैं नहीं महाराज जी रजाई है कंबल नहीं है महापुरुष महाराज तो इसे ले जाओ अच्छा कंबल है ठाकुर के व्यवहार में लगाना एक दिन एक भक्त एक बहुत ही सुंदर चटाई उनके लिए लाए मुझे बुलाकर उन्होंने पूछा ठाकुर को अच्छी चटाई है मैंने कहा जी है परंतु पुरानी है तब महापुरुष महाराज ने कहा इसे ले जाओ ठाकुर के लिए उस भक्त ने फिर उनके लिए एक दूसरी चटाई भेजी एक दूसरे व्यक्ति ने एक बहुत ही उत्तम शीतल पाटी अर्थात बेत की चटाई उन्हें दी थी उसे भी उन्होंने ठाकुर की सेवा में दिया ठाकुर की सेवा में देने से वह बहुत ही प्रसन्न होते थे अच्छे फल या मिठाई के आने पर उसे वह ठाकुर मंदिर में भेज देते थे एक दिन दोपहर को ठाकुर का अन्न प्रसाद थाली में सजाकर कर जी के कमरे में लाया गया न भी ठाकुर का फल मिठाई प्रसाद लेकर प्रतिदिन की भांति उस दिन वहां पहुंचा। जाकर देखा महापुरुष जी अभी खाने बैठे हैं उनके कमरे के सामने से खोखा महाराज स्नान करके उस समय अपने कमरे में लौट रहे थे उन्हें देखकर मुझसे खोखा महाराज को बुलाने के लिए कहा खोखा महाराज के आते ही महाराज ने खाते हुए अच्छे अच्छे प्रसाद उठा उठाकर खोखा महाराज के हाथ में दिए और वह भी घुटने टेककर कर वर्ष के बालक के समान बैठे बैठे आनंद से खाने लगे यह दृश्य देख मेरे मन में एक अनुपम दिव्यानंद की लहरें ढोलने लगीं मानो दो देवबालक हैं अपनी उम्र और पद मर्यादा भूल दूर अतीत के दिनों में मानो श्री रामकृष्ण के चरण कमलों के पास बैठे हैं